स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश स्वामी विवेकानंद और एकात्म मानवता स्वामी विवेकानंद के संदेश को कुछ ही शब्दों में कहा जा सकता है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय बताना विवेकानंद साहित्य के दस खंडों में इसी एक छोटे से संदेश का विस्तार है यही विदेश यही संदेश व्यक्ति समाज जाति राष्ट्र और विश्व के संदर्भ में नाना रूप धारण कर लेता है एक व्यक्ति के लिए यही चार योगों की साधना द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य का रूप ले लेता है यही एक ऐसे समाज के निर्माण का आदर्श बन जाता है जहाँ सत्य अहिंसा त्याग जैसे उच्चतम नैतिक आदर्श क्रियान्वित किए जा सकें रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में यही आत्मनो आत्मनोमोक्षार्थम जगद्धिताय च के आदर्श द्वय में परिणित हो जाता है तथा यही त्याग और सेवा के राष्ट्रीय आदर्श का रूप ले लेता है विश्व एवं समग्र मानव जाति के संदर्भ में इसी पर संदेश का रूपांतरण सार्वभौमिक धर्म अथवा एकात्म मानवता में होता है जो इस प्रबंध का विषय है एकात्म मानवता की दार्शनिक पृष्ठभूमि स्वामी जी का यह एकात्म मानवतावाद जिस दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है वह है अद्वैत वेदांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापर इस प्रकार इस वाक्य में सूत्र रूप में कहे गए अद्वैत वेदांत के अनुसार सच्चिदानंद ब्रह्म ही, ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है तथा जीव व ब्रह्म एक ही है प्रत्येक मानव अपने वास्तविक स्वरूप में चैतन्य आत्मा है विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी वस्तुतः आत्मा एक ही है और यही ब्रह्म है यही ब्रह्म सर्वत्र हाथ पैर वाला है इसके आँख कान सिर व मुख सर्वत्र विद्यमान है तथा यही जगत में सबको आवृत्त किए हुए हैं सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः सुतमन लोके सर्वमावृत्त ठीक इसी के वेदों में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सस्त्राक्ष सहस्त्र पाठ कहा है यह ब्रह्म और कोई नहीं मैं ही हूँ मैं ही असंख्य आँखों से देखता असंख्य मुखों से खाता असंख्य पैरों से चलता और असंख्य कर्णों से सुनता हूँ सभी प्राणियों के आँख नाक कान मेरे ही हैं जब मैं प्राणियों को कष्ट पहुँचाता हूँ तो किसी दूसरे को नहीं अपने को ही कष्ट दे रहा होता हूँ जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अपने को तथा सभी प्राणियों को अपने में देखता है वह भला किससे द्वेष कर सकता है यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मन्यवान्नुप्यति सर्वभूते शुचात्मा ततो न विजुगुप्सते श्री रामकृष्ण व स्वामी विवेकानंद के जीवन में सर्वात्मकता के दृष्टांत। श्री राम के जीवन में सभी प्राणियों को अपने साथ एक देखने के सुंदर दृष्टांत पाए जाते हैं श्री रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया था तथा डॉक्टरों ने रोग को असाध्य घोषित कर दिया था लेकिन भक्त यह जानते थे कि यदि श्री राम कृष्ण चाहे तो स्वयं निरोग हो सकते हैं जब श्री राम से यह बात कही गई तो उन्होंने कहा कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है तथा मां जगदम्बा की जैसी इच्छा होगी वही होगा इस पर भक्तों ने कहा कि आप अच्छे होने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करें लेकिन श्री राम कृष्ण के लिए इस प्रकार की सकाम प्रार्थना करना संभव नहीं था पर भक्त विशेषकर स्वामी विवेकानंद भी छोड़ने वाले नहीं थे उन्होंने कहा कि हम लोग हम लोगों के भले के लिए आप माँ जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए बाध्य होकर श्री रामकृष्ण ने मां से कहा कि गले में बड़ा दर्द है कुछ खा नहीं सकता हूं, गले को थोड़ा ठीक कर दे जिससे कुछ खा सकूं। मां ने जो उत्तर दिया वह श्री राम कृष्ण के गहरे अद्वैत ज्ञान का द्वितक है मां जगदम्बा ने कहा कि तू इतने सारे मुँहों से तो खा रहा है स्वामी विवेकानंद को एक दिन रात को दो बजे स्वामी विवेकानंद के कमरे के से कराह की आवाज़ सुनाई दी उन्होंने झाँक कर देखा तो स्वामी जी को कष्ट से छटपटाते हुए पाया पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि किसी दूर देश में बहुत लोग अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं जिनका कष्ट उन्हें अनुभव हो रहा है दूसरे दिन समाचार प्राप्त हुआ कि किसी स्थान पर रात्रि के उसी समय भूकंप से बहुत से लोग हताहत हो गए थे विश्व में कार्यरत दो शक्तियाँ अद्वैत ज्ञान की उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद जैसे अवतारी पुरुषों द्वारा अथवा कुछ इनेगिने साधकों के लिए भले ही संभव हो लेकिन मानव जाति के लिए इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है असंख्य दुर्बल मानवों के लिए यह एक दार्शनिक विचार या कभी कल्पना से अधिक और ही है ही क्या जब तक किसी सिद्धांत की व्यावहारिक उपयोगिता ना हो जब तक वह हमारे दैनंदिन जीवन की समस्याओं को अधिक सरलता से सुलझाने में समर्थ न हो तब तक उसका जनसाधारण के लिए मूल्य ही क्या है क्या यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत एक नए अधिक स्वस्थ एवं सुखकर समाज के गठन का आधार बन सकता है अद्वैत वेदांत के एकात्मवाद के संबंध में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है क्योंकि प्रकृति एवं मानव समाज का अवलोकन करने पर हम सर्वत्र दो परस्पर विरोधी शक्तियों को सतत कार्यशील देखते हैं एक शक्ति निरंतर विविधता पैदा करती है तो दूसरी एकता का निर्माण करती दिखाई देती है एक अधिकाधिक पृथक इकाइयों का निर्माण करती है तो दूसरी मानव इस पृथक व्यष्टियों को एक समि में लाने और इन भेदों के बीच अभेद लाने में लगी है भौतिक स्तर पर ये दो शक्तियां अड़ु परमाणु में कार्यरत केंद्राभिमुखी तथा केंद्राप्रसारी सेन्ट्रीपेटल एंड सेंट्री शक्तियों के रूप में दिखाई देती है ब्रह्मांड में भी यही दिखाई देता है ग्रह नक्षत्र केंद्र प्रसारी शक्ति के द्वारा दूर भागना चाहते हैं लेकिन किसी बड़े तारा के केंद्राभिमुख आकर्षण से वे उसी के चारों ओर घूमने लगते हैं प्राणी शास्त्र बायोलॉजी तथा क्रम विकास एवोल्यूशन के क्षेत्र में एक शक्ति नई नई जातियों को जन्म देती है तो दूसरी शक्ति योग्यतम की उत्तर जीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत के अनुसार एक जाति को जीवित रख अन्य को नष्ट करने में तत्पर है मानव जाति के इतिहास का अध्ययन करने पर भी हम यही बात पाते हैं सिकंदर तैमूर लंग चंगेज खां जैसा एक शक्तिशाली योद्धा तलवार के बल पर विश्व के विभिन्न देशों को जीतकर एक क्षत्र एक शासन के अधीन लाने का प्रयत्न करता है लेकिन उसके उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुँचने पहुँचते न पहुँचते सर्व विजयी होते न होते उसी का साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है या बुद्ध ईसा और मोहम्मद को केंद्र कर एक विशाल भावा भाव तरंग उठती दिखाई देती है जो पशु बल अथवा प्रेम से समग्र विश्व पर छा जाने का विश्व को एक धर्म पताका के नीचे लाने का प्रयत्न करती है लेकिन उसके आगे बढ़ते न बढ़ते वह स्वयं परस्पर विरोधी एवं संघर्षरत संप्रदायों में विभक्त हो जाती है दर्शन एवं तत्व के स्तर पर भी यह भेद दिखाई देता है बौद्ध मत कहता है कि विविधता ही जीवन का सार है इसी से हमें संतोष कर लेना चाहिए इस से प्रपंच के मध्य एकता स्थापित करने वाली कोई वस्तु नहीं है इसके विपरीत वेदांती कहता है कि केवल एकत्व ही ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व है विविधता तो केवल दृश्य प्रपंच क्षण भंगुर प्रती प्रतीतिमान है प्र, प्रतीति है दो शक्तियों का संघर्ष सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देता है और यही प्रस्तुत विषय से संबंधित है जिस काल से समाज आरंभ हुआ ये दोनों शक्तियाँ कार्य कर रही हैं तथा विभिन्न स्थानों और कालों में उनका कार्य नाना रूपों में प्रकट हुआ है एक जाति बनाने में दूसरी तोड़ने में लगी है एक श्रेणियों एवं विशेषाधिकारों को जन्म देने और दूसरी उनका विनाश करने में लगी है एक विचारधारा कहती है कि व्यक्ति ही समाज की इकाई है व्यक्ति के विकास पर ही समाज का विकास निर्भर है अतः व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता होना चाहिए दूसरा मत कहता है कि समाज के स्वास्थ्य पर ही व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर है अतः समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अगर व्यक्ति समाज से पृथक हो जाए तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता एक वर्ग कहता है कि सामाजिक वर्गीकरण में पूर्ण साम्य से समाज की मृत्यु हो जाएगी जीवन का हम जो अर्थ लगाते हैं उसका निमित्त नानात्व तो ही है अगर व्यक्तिगत मौलिकता न रहे तो समाज एक दृश्यहीन मरुभूमि की तरह हो जाएगा दूसरी ओर एकत्व के भाव के समर्थक भी सभी काल में रहे हैं उपनिषदों बुद्धों एवं ईसा मसीहों की वाणी में तथा आधुनिक युग के कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में भी हमें इसी समाजगत सामने की वाणी दिखाई देती है